पुराण रुद्र संहिता व्यास जी बोले सर्वज्ञ सनत कुमार जी आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के समरण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गुणाध्यक्ष पद प्रदान किया था सनत कुमार जी ने कहा व्यास जी परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था आदरपूर्वक श्रमण करो इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था ब्यास जे दक्ष प्रजापति की तेरह कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियाँ थीं वे सबकी सब, सब पतिव्रता तथा सुशीला थीं उनमें दिति सबसे बड़ी थी जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं अन्य पतियों में से भी देवता दैत्य कहलाते देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम दो महाबली पुत्र पैदा हुए उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था हिरण्यकश्यपू के चार पुत्र हुए उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रम से ह्राद अनुराध संग्राध और प्रहलाद नाम था उनमें प्रहलाद जितेन्द्रिय तथा तो महान विष्णु भक्त हुए उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था उसका पुत्र बली हुआ यह महादानी और शिव भक्त था इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी बलि का औरस पुत्र बाढ़ हुआ वह शिव भक्त मानी उदार बुद्धिमान सत्य प्रतिज्ञा और सहस्त्रों का दान करने वाला था उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीत कर शोड़ितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रह कर राज्य करने लगा उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी सत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता वर्ष ही कष्ट झेल रहे थे एक समय वह महासुर अपने सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा उसके उस नृत्य से भक्तवश शंकर संतुष्ट हो गए फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसके ओर कृपा दृष्टि से देखा भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी शरणागतवत्सल और भक्तवांछा कल्पतरु ही ठहरे उन्होंने बलिनंदन महासुर बाढ़ को वर देने की इच्छा प्रकट की उन्हें बलिनंदन महादेव्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा बाणासुर बोला प्रभो आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा तो गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए सनत कुमार जी कहते हैं महर्षे वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिव की माया से मोह में पड़ गया था इसीलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा तब ऐश्वर्यशाली भक्त व स्वशम्भु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं तब हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोले बाणासुर ने कहा देवा से देव महादेव आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं आपकी ही कृपा से मैं बली हुआ हूँ अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए देव आपने जो मुझे एक हजार भुजाएं प्रदान की है ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही है क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपने जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला इसलिए बृसप्वज युद्ध के बिना इन पर्वत शरीक हुए सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूँ मैं अपने इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा में नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के समान गया परंतु दिग्गजों के पास गया परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए मैंने यम को योद्धा अग्नि को महान कार्य करने वाला वरुण को गौों का पालन करता गोपाल कुबेर को गजाध्यक्ष निवृति को सैरंध्री और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करद बना लिया है महेश्वर अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाए अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराए यही मेरी अभिलाषा है इसे पूर्ण करने की कृपा करें